विक्रांत बेहद गंभीर मुद्रा में सोचते हुए वापस लौटने लगा तभी इंस्पेक्टर अशोकन ने विक्रांत से कहा अच्छा सर वो ऊपर साहब ने आप लोगों के लिए त्रिवेंद्र में होटल बुक किया है आप लोगों के आराम करने के लिए आप लोग जब से यहाँ आए हैं तब से काम ही कर रहे हैं, काफी थक गया होगा आप लोग तो आप लोग जाके उधर होटल में आराम करो इधर का काम में संभाल लेगा डोंट वरी इंस्पेक्टर अशोकन की बात विक्रांत को ठीक लगी सच में जब से वो केस की के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस बीच पर आया है तब से लगातार वो काम ही कर रहा है उसे काम करते हुए लगातार 24 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो चुका था ऐसे में ना सिर्फ विक्रांत को बल्कि हर्षित और अनुष्का को भी अब काफी ज्यादा आराम की जरूरत थी वैसे भी काम को लेकर विक्रांत का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था उसका मानना था कि ज्यादा काम करने से केस सॉल्व नहीं होगा बल्कि ज्यादा दिमाग लगाकर कम काम करने से ज्यादा अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे में अब अगर वो थोड़ी देर आराम कर लेगा तो फिर उसका माइंड फ्रेश होगा और फिर उसके काम की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी लाइट हाउस के पास से लौटने के बाद तुरंत ही त्रिवेंद्रम पुलिस की तरफ से विक्रांत और उसकी टीम को होटल ले जाने के लिए बोट का इंतजाम कर दिया गया यहाँ बीच पर ऑफिस के काम की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर अशोकन ने ले ली विक्रांत को उसकी टीम के साथ मेन वर्कला बीच पर पहुंचा दिया गया फिर वहाँ से एक पुलिस कार से इन लोगों को सीधे ही त्रिवेंद्रम के होटल में पहुंचा दिया गया होटल पहुंचने के बाद पहले तो इन लोगों के लिए डिनर का इंतजाम किया गया वहाँ पर विक्रांत ने अनुष्का और हर्षित के साथ डिनर किया इसके बाद तीनों अपने अपने रूम में आराम करने के लिए जाने लगे हर्षित और विक्रांत का रूम ठीक एक दूसरे के बगल में था जबकि अनुष्का का होटल रूम विक्रांत के रूम से दो रूम छोड़कर बगल में था विक्रांत ने पहले अनुष्का को सेफली उसके उसके रूम में पहुंचाया, उसके बाद हर्षित के साथ अपने रूम की तरफ बढ़ गया अभी वो अपने रूम का लॉक खोल नहीं वाला था की अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया ओह अभी पता चला मुझे विक्रांत रूम का लॉक छोड़कर अचानक से चिल्ला पड़ा क्या हुआ हड़बड़ाहट में हर्षित के हाथ से भी रूम की चाबी गिर गई वो विक्रांत की तरफ देखकर चौक उठा विक्रांत ने जल्दी से हर्षित का कॉलर पकड़कर उसे दीवार से सटाते मैं समझ क्या। समझ क्या। क्या, क्या, क्या, क्या हुए कहा हर्षित के माथे पर पसीना आना शुरू हो गया उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से विक्रांत को क्या हो गया था क्या हो गया देखो प्रॉब्लम लाइट हाउस के अंदर नहीं है बल्कि लाइट हाउस में ही है विक्रांत ने हर्षित की आंखों में देखते हुए कहा अरे सर क्या लाइट हाउस की बात अब हम लोग कल कर, कर लेंगे ना प्लीज हर्षित ने इरिटेट होते हुए कहा नहीं, नहीं नहीं तुम समझ नहीं रहे अरे सर मैं समझ गया लेकिन आप प्लीज कल बात करना अभी बहुत थक गया हूं मैं हर्षित ने कहा मैं जब मैं लाइट हाउस को देख रहा था तो मुझे वहां समझ नहीं आया लेकिन अब मुझे कन्फर्म हो गया है की लाइट हाउस में दिक्कत नहीं है बल्कि लाइट हाउस की स्क्रिप्ट में कुछ को उम्मीद नहीं थी कि से से इस तरह का सवाल कर देगा स्टोरी तो बहुत सिंपल सी है फिल्म की स्टोरी उन्नीस सौ अस्सी के टाइम की है लाइट हाउस की देख रेख करने के लिए एक गार्ड अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर रहा करता था और फिर एक दिन क्या होता है एक आदमी कहीं से बीच पर भटकते हुए असमंजस में था वो बड़े ध्यान से इस स्टोरी के बारे में सोचता रहा वो कुछ बोलता की उससे पहले के हर्षित ने आगे कहा लेकिन सबसे मजे की बात यह है की इस स्टोरी के साथ ही पैर में और भी दो स्टोरी चल रही होती है फिल्म में एक साथ कुल तीन स्टोरी चल रही होती है पहली तो ये थी जो मैंने आपको बताई है अच्छा तो दूसरी स्टोरी में क्या होता है विक्रांत ने कंफ्यूज होते हुए कहा दूसरी स्टोरी में ऐसा दिखाया गया है कि जो गार्ड की वाइफ होती है वो खुद ही उस स्ट्रेंजर को अपने जाल में फंसाती है उसके साथ जान रिलेशन बनाती है और फिर एक दिन क्या होता है की गार्ड अपनी पत्नी को उस आदमी के साथ पकड़ लेता है फिर उन दोनों की लड़ाई होती है और फिर एक्सीडेंटली उस आदमी के हाथों गार्ड का मर्डर हो जाता है हर्षित ने दूसरी स्टोरी विक्रांत को एक्सप्लेन करते हुए कहा ओ विक्रांत बड़े ध्यान से हर्षित की बातें सुन रहा था फिर इसके बाद तीसरी स्टोरी तो और भी इंटरेस्टिंग है उसमें दिखाते है की जो कातिल है वो गार्ड की पत्नी है गार्ड को उस स्ट्रेंजर नहीं बल्कि उसकी पत्नी नहीं मारा था लाइट हाउस का गार्ड अपनी पत्नी को बहुत परेशान करता था उसके साथ बहुत गलत करता था उसे मारता पीटता था इसी वजह से जब स्ट्रेंजर वहां पे आया तो गार्ड की पत्नी को उससे छुटकारा पाने का मौका मिल गया उसने स्ट्रेंजर के साथ मिलकर अपने पति का मर्डर कर दिया हर्षित ने आके की कहानी बताते हुए कहा पहले तो उस स्ट्रेंजर ने गार्ड का मर्डर किया फिर गार्ड की पत्नी ने उस स्ट्रेंजर को अपने जाल में फंसा उसके साथ सेक्स किया और फिर जब पुलिस वहां पहुंचती है तो गार्ड की पत्नी पुलिस से कहती है कि उस आदमी ने पहले उसके पति का मर्डर किया और फिर उसके साथ रेप किया फिर पुलिस उस स्ट्रेंजर को अरेस्ट कर लेती है और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है हर्ष पूरी स्टोरी को बेहद कम शब्दों में समेटते हुए कहा विक्रांत का खून खौल उठा उसके मन में ये सवाल उठ रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस फिल्म की स्टोरी की ही तरह के इसकी भी मिस्ट्री न हो सर एक और इंटरेस्टिंग चीज है हर्ष ने काफी एक्साइटेड होते हुए कहा सर ये स्टोरी भले ही नौशाद ने लिखी है लेकिन पता है इस फिल्म की स्टोरी रियल इंसिडेंट से इंस्पायर है